नमस्कार आप सुनडे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है एक बच्च का है जी हाँ दोस्तों संडे का दिन आपके लिए छुट्टी का दिन होता है और एक छुट्टी का दिन बहुत ही हम लोग कुछ सोच के काम करते हैं और कुछ प्री प्लानिंग करते हैं पूरे हफ्ते भर सोचते हैं कि संडे को हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो शायद आप उस प्लानिंग के अंतर्गत कुछ विशेष कार्य कर रहे होंगे और आपकी खुशी में और भी खुशी बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ हूं आर रमेश और मेरे साथ सलामी जिंदगी कार्यक्रम में स्वामी विठल जी महाराष्ट्र गाठकों पर मुंबई से पधारे हुए हैं और उनसे हम बात करने वाले हैं तो सलामी ज़िंदगी में आप सभी जानते हैं कि हम लोग खास सीनियर सिटीज़न अबाउ सिक्सटी वालों को बुलाते हैं और उनके जीवन के ख़ास अनुभव आप तक पहुंचाते हैं तो आज बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि स्वामी विठ्ठल जी हमारे साथ हैं तो आप सभी की तरफ से सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में स्वामी विट्ठल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी हाँ बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका और मैं चाहूँगा कि आप 65 रनिंग हैं फिर भी एंग एंड एक्टिव लगता नहीं कि आप पैंसठ साल के हैं बिल्कुल अभी भी चालीस पचास के ही लग रहे हैं और आपकी आवाज़ और आपके चेहरे की रौनक जो है उम्र आपकी छुपा रही है तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विट्ठल जी के कुछ खास अनुभव आज हम लोग सुनेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए और अच्छी तरह से सुनिएगा तो आइए सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे स्वामी जी जो हैं पैंसठ साल के हैं तो अगर फ्लैशबैक हम लोग करें तो उनके बचपन की अगर बातें हम सुनना चाहें तो बचपन की कुछ खास यादें हमें ताज़ा कराइए आपकी हम मित्रों धन्यवाद ये मेरा सौभाग्य है कि आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बैठ कर मैं अपने जीवन की कुछ रोचक घटनाओं की और फिर से एक नज़र डालने की कोशिश कर रहा हूँ जन्म से ही परमात्मा ने मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि की थी और ये बात मुझे तभी पता चली जब मेरी माँ ने एक बात मुझे विशेष रूप से कही थी कि तू जब पेट में था नौ महीने तक तभी से बहुत ही शांत था कहीं बच्चे पेट में भी उछल कूद करते हैं लाते मारते हैं जो कि मेरे भाई के साथ घटी थी घटना जी, जी जी तो मेरे साथ ये था कि बचपन से ही मैं बहुत ही शांत स्वभाव का था और झूले में भी जब मुझे झूलाया जाता था तो माँ कहती है कि तू बिल्कुल योगी की तरह शांत बैठा रहता था हाथ पैर बहुत कम लाता था और तू टकटकी लगा के छत को देखता रहता था उपरांत मेरे जो फ़ोटो हैं छः महीने के एक साल के उसमें मैं सिर्फ आपको लगेगा मर्फी बॉय था अच्छा अच्छा बहुत हेल्दी घुंगाले बाल थे और तो पराए को भी प्यारा लगूँ अपने आप तो माँ कहती थी कि तुझे तो मैंने बड़ा नहीं किया है चाली में हम रहते थे तो बोले दूसरे लोगों के द्वारा ही तू बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि तू इतना प्यारा था कि सब लोग उठा सब लोग लोग ले जाते उठा, थे। उठा, उठा के तुझे <laughs> खिलाते पिलाते थे तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि और सब छः महीने और एक साल के मेरे जो फ़ोटो हैं उसमें भी मैं बहुत हँस रहा हूँ <laughs> तो शांत बहुत कभी मैंने माँ बाप को सताया नहीं था खिलौनों के लिए अक्सर बच्चे जीत करते हैं रास्ते पे उनको कुल्फी ले दो तो बोलते अभी पॉपकॉर्न लेना है फिर पॉपकॉर्न ले दे तो बोलते हैं अभी मेरीगो राउंड में बैठना है तो मैंने कभी भी माँ बाप को तंग नहीं किया नहीं। तो जैसे एक संतुष्ट परितोष लेकर मैं पैदा हुआ और कुछ साधक जीवन के भी पाथे से मैं जुड़ा रहा तो शुरू से ही जो यात्रा थी वो एक सत्य की खोज की थी तो मैं समझता हूँ कि यह सब पिछले जन्मों की जो कमाई थी वो मुझे कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में मिली और इसकी वजह से मैं दूसरे बच्चों से थोड़ा हट के क्योंकि मुझे आउटर गेम्स में भी रुचि नहीं थी नहीं। नहीं। नहीं। लोगों को जो क्रिकेट वगैरह में बहुत रुचि होती है तो मेरी रुचि मैं जब सात साल का हुआ तब से मैंने विवेकानंद को पढ़ना शुरू किया था और आठ साल से सदगुरु की खोज शुरू कर दी थी तो बचपन में कुछ योगी की तरह था ऐसा माँ बताती है और माँ कभी झूठ नहीं बोलती सही बात है। <laughs> अच्छा आगे आप जैसे कि बचपन में तो आपकी ये जो बातें हमने सुनी लेकिन इसके साथ साथ आप पढ़ाई करते रहे तो कॉलेज लाइफ की कुछ बातें या कॉलेज में आपका मन कैसे लगता था आप क्या बनना चाहते थे एक तरफ आपको आध्यात्मिक जो विवेकानंद के जो साहित्य है वो आपने पढ़ी थी और फिर कॉलेज लाइफ में क्या आपने किस तरह से अपने आप को स्टेबल रख के आगे बढ़े कॉलेज लाइफ में जो सिखाया जाता था वो मुझे बहुत रुचिदायक नहीं लग रहा था <laughs> और मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई <laughs> और वहाँ भी आप कह सकते हैं कि मुझे एकांत प्रिय था <laughs> तो जो छिछलापन होता है कॉलेज के समय में उससे मैं अपने को काफी अलग देख रहा था <laughs> तो आठ साल की उम्र से ही एक स्पिरिचुअल थर्स्ट थी <laughs> सदगुरु की खोज थी और मेरी दादी के बहुत संस्कार गहरे मुझ में उतरे हैं तो मैं तीन साल का था तब से मैं रामायण और भागवत की कथाओं में जाने लगा था तो हमारे पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो तो मेरी दादी थी तो हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी बहुत रहता था तो पढ़ाई भी मुझे बहुत रास नहीं आई और मुझे संतों को देख कोई भी भगवा कपड़ा देखता था तो उसके प्रति एक सहज आकर्षण सत्संग का सहज आकर्षण तो तीन साल से सत्संग शुरू हो गया भागवत कथाओं में और आठ साल की उम्र से सदगुरु की खोज शुरू हो गई तो मेरे जीवन में पांडुरंग शास्त्री हैं पुनीत महाराज हैं फिर पुष्पानंद जी महाराज हैं डोंगरे महाराज हैं तो ऐसे कई संत आए हैं और जब 16 साल की उम्र थी जो कॉलेज की एंट्री के वक्त थी तब मेरे जीवन में ओशो आए ये घटना है क्रॉस मैदान बंबई में गीता का तीसरा अध्याय और जो विठल उनको सुनने गया था जब डेढ़ घंटे का प्रवचन समाप्त हुआ नहीं, नहीं। तो पूरा रूपांतरित होकर वो बाहर आया नहीं। नहीं। उसने कुछ विराट का दर्शन देख लिया था और एक भीतर से एहसास हुआ कि जिस सदगुरु को मैं खोज रहा था वो मुझे आज मिल गया है अच्छा। बाकी ये फीलिंग मुझे और संतों के पास नहीं आई और गुरुओं के पास नहीं आई तो फिर ऐसी घटना घटी कि मैं 22 घंटे का वीर गोपी की तरह झेलता था जब दूसरे दिन सदगुरु ओषो का प्रवचन होता था बीच में जो 22 घंटे थे वो मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है मैं तड़पता रहता था और मैं एक एक घंटे को काउंट करता था कि अभी कल का प्रवचन होने में अभी बीस घंटे हैं दस घंटे हैं तो एक अजीब सी कशिश जैसे ओशो एक मैग्नेट है और मैं एक लोहे का टुकड़ा हूँ और उसकी ओर भागा चला जाता हूँ कृष्ण की बंसरी बजती है और गोपी देवा भूल भागती है कुछ इस तरह के करीब पंद्रह साल की यह घटना रही कि मैं जहाँ कहीं भी ओशो के प्रवचन होते और वो प्रवचन मैं सिर्फ कानों से नहीं सुनता था रोआ रोआ मैं उसको आत्मसात करता था आंखों से आंसू बहते थे तो मेरे जीवन में अगर ओशो को निकाल दो तो कुछ भी नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी प्रश्न से शुरू करेंगे मेरी बात तो ओशो पे ही आके रुक जाएगी <laughs> क्योंकि आ, हर सांस में वही समाये हुए हैं और इतना प्रसाद उन्होंने दिया है कि रोए रोए से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ रही है सुंदर रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी विठल जी से और उन्होंने अपनी बचपन की यात्रा के साथ साथ उनके गुरु के बारे में उन्होंने बताया और जीवन में ऐसे कई घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जो हमारे लिए एक महापरिवर्तन जीवन में एक बहुत बड़ा गहरा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है कई पड़ाव हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि बदलाव हो लेकिन वो बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पर वो बदलाव बहुत ही आसानी से हो जाता है और ऐसा ही कुछ जो खोज बचपन में सात साल की उम्र में उनको लगा था वो खोज जो है सोलह साल की उम्र में पूरा हुआ और बहुत ही सहज तरीके से और जिसकी तलाश थी वो तलाश पूरी हुई आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि स्वामी विठल जी काफ़ी ऐसे कविताएं या फिर जो पद कहेंगे हम लोग चार चार पांच पांच लाइनों के वो करते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा कोई कविता ज़रूर सुनाया हमारे श्रोताओं को अभी मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई जहाँ मेरे सिवा अभी कुछ नहीं और मैं सदगुरु ओशो को एक भावांजलि देना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हुजूर आप आए कदम चूम लूँ या ये आँखें बिछा दूँ करूँ क्या ये मेरी समझ में ना आए करूँ क्या ये मेरी समझ में ना आए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है अब हर मुश्किल सरल लग रही है मुझे झोंपड़ी भी महल, महल लग रही, रही है क्या बात है ओशो गए कहाँ है ओशो अभी यहाँ है सूरज जरा क्षितिज के उस पार झा खड़ा है ओशो विराट पंखी खोले हैं पंख उसने लेने को अंगड़ाई नीसीम बन गया है ओशो के प्रेम की अगर ओढ़ी है तुमने चादर उत्सव का फिर तो तुमने वरदान पा लिया है उत्सव का फिर तो तुमने वरदान पा लिया है और दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत चंद कविताओं के लाइन में गीत याद आ गया था जो मैंने आपको सुनाया है अभी आप सुना है रेडिमो बन नाइन्टी 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वामी विट्टल जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो चलिए जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग करियर की बात करते हैं आज के युवाओं के साथ हमारा आज से अगर साठ साल पहले की बात कहें तो शायद इस तरह की करियर की बात या ये सारी चीज़ें नहीं होती थी लेकिन आज हो रही हैं आज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे युवा साथी निर्णय लेने में या अपना करियर बनाने में काफ़ी कंफ्यूजन उनको फील होता है और जहाँ पर भी जाते हैं पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन लेकिन जो आत्मासतोष की बात आती है सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है वो शायद सौ में से एक या दो परसेंट लोगों को ही आज के युवाओं को मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आपके समय में आपने अगर अपने माता पिता या फिर किसी के कहने पर अपना जीवन में करियर कैसा चॉइस किया या कैसे आप अपने पैरों पर पे खड़े रहें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं देखिए जो बाह्य दौड़ थी जी जी वो शुरू से ही मेरे लिए बहुत मान्य नहीं रखती थी तो एक संतुष्टि और परितोष का जीवन रहा कबीर जी ने कहा है कि चाह गई चिंता मिट्टी और मनुआ बेपरवाह जिसको कछू न चाहिए वो साहब का साहब और जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि यू कैन लिव विद द ब्रेड बट यू कैन सेलिब्रेट विद द बटर और साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाये मैं भी भूखा ना रहूँ और साधु साधुरु भूखा जाए तो आई एम नॉट ए कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बाह्य दौड़ जो रेटरेस है उसमें मैं कभी शामिल नहीं हुआ परमात्मा की कृपा से जो भी मेरे पास था बाह्य सम्पत्ति वो मुझे लगा कि अगर भीतरी यात्रा करनी है तो बाह्य यात्रा में एक क्षण भी व्यस्त उसमें एक क्षण भी उसमें गंवाना नहीं है तो मैं अपने को बाह्य दौड़ से पूरी तरह से परहेज करके जो कछुआ है वो मेरे लिए रोल मॉडल रहा मेरे जीवन का तो गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि साधक को कछुए की तरह होना चाहिए कछुए को अगर आपने देखा हो तो वो अपने हाथ और पैरों को भीतर समेट के जीता है फिर उसके ऊपर आप तलवार से भी प्रहार करोगे तो उसको कुछ नहीं, भी नहीं, कुछ नहीं होगा भी नहीं और कुदरत की एक और चमत्कारिक घटना देखिए कि घोड़े गधे चूहे बिल्ली ये सबका आयुष्य 10 15 20 साल होता है लेकिन कछुआ 350 साल चार साल और साढ़े साल तक जीता है तो कुदरत ने क्यों इतनी फेवर की है कछुए के प्रति टोर्टो के प्रति क्योंकि वो अंतर्मुखता का प्रतीक है और मैं आप आप सभी श्रोताओं को भी कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म के जीवन में आपको अगर प्रगति करनी है कुछ हासिल करना है तो आपका रोल मॉडल कछुआ होना चाहिए क्योंकि कछुआ है वो अंतरयात्रा का प्रतीक है तो जहाँ तक कैरियर की बात है तो मैं इस रेस में कभी था ही नहीं और एक फ़कीरी जिंदगी एक फकीरी जिंदगी में भी ऐसा लगता है कि रिलीजियन इज द अल्टीमेट लग्जरी ये जो सादगी में ही अत्यंतिक वैभव जैसा मैंने कहा कि झोंपड़ी को भी मेल महल बनाने की कला हाँ। अगर आपको आ जाती है तो आप बहुत कम साधनों में भी बहुत आनंदित रह सकते हैं जी जी आ, स्वामी जी मैं ये बात पूछना चाहूंगा जैसे हर व्यक्ति को रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है तो हाँ। आप क्या करते थे हाँ मेरा छोटा सा बिजनेस था पिताजी का वो मैंने बहुत कम समय में मेरे भाई को ट्रेंड करके उसको हैंडओवर कर दिया जी। जब उसने सीख लिया बिजनेस वो अपने पैरों पे खड़ा रहने लगा तो मैंने कहा कि भाई तू संभाल ले तो उसने हामी भर दी अच्छा। और वेर देर इज ए विल देर इज ए वे तो ये जो प्यास थी उसने मेरे लिए मार्ग खुला कर दिया तो इसको भी मैं सदगुरु की कृपा ही मानता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि मैं दो कदम अध्यात्म के मार्ग पर चल सकूँ और उनके अमृत संदेश को मैं जनमानस तक पहुँचा सकूँ तो ये जो सिलसिला इस यात्रा का आध्यात्मिक की यात्रा का शुरू हुआ इसमें सबसे बड़ा आनंद यह कि तिजोड़ी में मैंने रुपये तो इकट्ठे नहीं किए लेकिन मित्रों का जो वैभव है वो मैंने पाया मुरारी बापू हों चाहे रमेश भाई ओझा हों या भूपेंद्र पंडा बहुत भागवत कथाकार हैं और मेरे कई संतों से अनेक अनेक संतों से अनगिनत संतों से एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार है और सदगुरु ओशो की कृपा से पी आर ओ वर्क उनका करना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना ध्यान शिविरों का आयोजन करना ध्यान शिविरों का संचालन करना तो ये सब में उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है और मेरा पूरा जीवन ओशो के धर्मचक्र प्रवर्तन की एक छोटी सी कड़ी बन के जीने का है तो कुछ पाना नहीं है बाह्य जगत में और ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था है तो वो अस्तित्व ने संभाल लिया वो हो रही है तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे जाना ही नहीं है और मेरी ऊर्जा और मेरे जीवन का एक भी पल मैं सामान इकट्ठा करने में व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता हूँ Uh, बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम अपने लक्ष्य को अगर समझ लेते हैं अपने जीवन का उद्देश्य क्या है उसको अगर जान लेते हैं तो बाक़ी जो चीज़ें हैं जैसे कि आम लोगों के कॉमन मैन की जो बात होती है ब्रेड एंड बटर की बात होती है उसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं तो यहाँ पर जब लक्ष्य प्राप्ति कर लेने के बाद फिर वो चीज़ें हमारे बीच में रोड़ा नहीं बनती या फिर हमारे हमें वो सोचना ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है हम उस अंतर जगत में बिल्कुल अपने आप को समेटे हुए आगे बढ़ते रहता है तो बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्वामी विट्ठल जी से हम बात कर रहे हैं और काफ़ी उनकी बातें सुनकर भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गहरी सोच के लिए प्रेरित कर रही होगी क्योंकि देखिए जब हम लोग ब्रेड एंड बटर की अगर बात अगर सामने रखते हैं तो बहुत कुछ हमारा जीवन का जो है एक सिलसिला चलता रहता है जिसके ऊपर हम पूरी ज़िंदगी काम करते हैं और यहाँ पर दूसरी और एक आध्यात्मिक जो आकर्षण है उसके ऊपर अगर हम लोग काम करते तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है उसके लिए हमको सोचना ही नहीं पड़ता तो शायद ये बातें जो है रातों और दिन आसमान और धरती की बातें शायद आप एक साथ मिलकर सुन रहे हो ऐसा फील आप कर रहे होंगे मैं चाहूंगा कि आप इसमें जरूर थोड़ा सा अपने विचारों को जोर दीजिए सोचिए कि क्या मेरा जीवन का लक्ष्य है तो शायद आप भी कहीं ना कहीं उस अंतर जगत की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं और होना भी चाहिए पूरा समय अगर हम लोग आठ घंटा ड्यूटी करते हैं आठ घंटा सो जाते हैं तो फिर भी आठ घंटा आपके पास रहता है लेकिन कभी हमने वो आठ घंटे के बारे में सोचा ही नहीं दोस्तों आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वामी विट्ठल जी हैं जो सिक्सटी रनिंग है और उनकी आवाज़ से आपको नहीं लग रहा है उनका उम्र कितना है जी हाँ मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी तरह अपने जीवन को भी बनाइए कि आप जो भी कार्य करें लेकिन आपकी उम्र का कुछ भी पता लोगों को न चले तो आइए आप सदा यंग रहें ऐसी शुभकामना करते हुए मैं स्वामी विट्ठल जी से फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा और जैसे कि जीवन में चाहे हम ब्रेड एंड बटर के लिए मेहनत करते तो वहाँ भी एक ऐसा घड़ी आता है ऐसा एक समय आता है जहाँ पर हमको बहुत परीक्षा की घड़ी कह सकते हैं और अध्यात्म में भी हमको आगे बढ़ने के लिए कई ना कई एक परीक्षा की बात आती है तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम एक निर्णय लेने की बात होती है या एक तप की बात होती है तो वहाँ पर भी हमको एक परिश्रम करना पड़ता है तो आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा मेहनत या दर्द बना जो समय था वो कब और किस लिए हाँ जैसे ही मैंने ओशो को स्वीकार किया क्योंकि मेरी कम्युनिटी में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट ओशो क्योंकि ओशो इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड उस समय तो बहुत ही ज्यादा अभी तो थोड़ा एक्सेप्टेंस जनमानस में रहा है लेकिन उस वक्त एक ऐसी मान्यता थी कि इज ए सेक्स गुरु फ्री सेक्स गुरु और एक मान्यता ये भी थी कि ओ सबको हिप्नोटाइज कर लेते हैं तो पूरा समाज मुझे खींच रहा था कि मैं ओशो से ना जुड़ूँ नहीं। तो नहीं। एक पलड़े में ओशो के प्रति मेरी श्रद्धा थी और दूसरे पलड़े में पूरा समाज विरोध में था पूरा परिवार विरोध में था मेरे मित्र मेरे बिजनेस के मित्र वो सब मुझे ओशो से तोड़ना चाहते थे लेकिन सदगुरु में मैंने कुछ ऐसा पा लिया था जो अर्जुन ने कृष्ण में पाया था एक विराट दर्शन योग तो इसलिए वो सब हार गए और मेरी श्रद्धा जीत गई तो परीक्षा तो बहुत ही है ओषो को सुनना लोग किताबें भी पढ़ते थे तो उस पर दूसरा कवर लगा के कि किसी को पता न चले कि <laughs> हम को पढ़ रहे हैं। और किसी की हिम्मत नहीं चलती थी ओशो को पढ़ रहा हूँ तो मैं तब से हूं। अच्छा, जो अच्छा। सबसे पहले ओशो के पास जो ग्रुप आया आई एम वन ऑफ देम और मेरी कम्युनिटी का भी मैं पहला बैच कौन सा ईयर था कुछ ये था नाइनटीन सेवनटी का तो मैं बहुत छोटा था सोलह साल की उम्र थी और तब मैंने जाहिर रूप से डोल बजा बजा के उस दिन ओशो को स्वीकार किया है जिस दम उनका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं था तो समाज ने विरोध भी बहुत किया अवहेलना भी की लेकिन कुछ पाने के लिए सत्य को जब पाने निकले हैं तो कुछ कीमत चुकाने की तैयारी होनी चाहिए और वो बल भी सदगुरु दे ही देते हैं तो बहुत तूफान भवंडर उठे लेकिन मैं हमेशा कहता था ये कहानी है दिए और तूफान की तो तूफाने आ गए लेकिन जो श्रद्धा की ज्योत थी वो बुझ नहीं पाई नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरा और ओषो का आज 47 इयर्स का हनीमून चल रहा है <laughs> वो आज भी हनीमून तो वैसे अगर स्त्री के साथ होता है तो चार दिन में फीका पड़ जाता है लेकिन सदगुरु के साथ का हनीमून है वो कभी इटरनल होता है तो इसलिए वो अभी भी उतना ही महकदार है उतना ही नूर से भरा है तो मैं कहता हूँ कि जीवन में भवंडर बहुत है एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ कि घरवाले दबाव करने लगे शादी के लिए हुँ, हुँ, तो ये बहुत अहम मसला था अगर गलत स्टेप उठ जाता है तो कई जिंदगी बर्बाद होती हैं सिर्फ मेरी नहीं मेरी पत्नी की उनके मां बाप की और हमारे से जो बच्चे हों उनकी तो वो मेरे लिए बहुत कसौटी का समय रहा हुँ, हुँ, हुँ, और ये बात मैंने सदगुरु ओशो के सामने रखी कि मैं कंफ्यूज हूँ उस वक्त मेरी उम्र चौबीस की थी सेवेंटी की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ शादी करूँ या ना करूँ तो वो बहुत ही इंडिकेटिव स्माइल देके बोलने लगे कि तुम ये झंझट में मत पढ़ना और तुम मेरे काम में लग जाओ और मेरे संदेश को फैलाओ तो ये जो दो वाक्य थे कि तुम शादी की झंझट में मत पढ़ना और मेरे काम में लग जाओ और मेरे संदेश को ये मेरे जीवन के सेंटर बन गए मेरे ध्रुव तारे बन गए प्रकाश स्तंभ बन गए और फिर मेरे लिए शादी करना कभी सोचा ही नहीं और मुझे हाईवे मिल गया जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर कट उन्होंने कह दिया सामने बिठा के फिर तो वो रफ्तार और भी तेज हो गई और मैं फुल फ्लेज में अपने को इस काम में झोंक दिया क्योंकि ये काम मेरे लिए एक यज्ञ कार्य है तो मुझे और कुछ पाना नहीं है आ, ना समाधि पानी है ना कुछ ब्रह्म पाना है <laughs> मैं बस गुरु के गुण गाता रहूँ उनके चरणों की सेवा करता रहूँ बस यही तमन्ना है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जीवन में जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था एक जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह का कन्फ्यूज़न आता है चाहे आप अपनी आ, करियर की बात कहे शादी की बात कहे या जीवन में कुछ डिसीशन लेने की बात कहे तो उस समय इस तरह की घटनाएं घटती हैं और जब सदगुरु का साथ मिल जाता है और किसी अच्छे मार्गदर्शक काम को साथ मिल जाता है काउंसिलिंग हमारा हो जाता है तो हमारे जीवन में हम लोग सहजता से आगे जाते हैं और हमारे जीवन में एक नई जिंदगी खुल जाती है और हम उस जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग स्वामी विठल जी को सुन रहे हैं उनके जीवन के कुछ अनमोल अनुभव हम सुन रहे हैं और आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि जीवन में किस तरह से जो उतार चढ़ाव है आते जाते रहते हैं लेकिन फिर भी हम अगर डट के आगे बढ़ते हैं या किसी अच्छे इंसान का मार्गदर्शन हमको मिलता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जीवन में हमारे साथ कई चीज़ें होती हैं संगीत गीत कविताओं के साथ आपका अच्छा समन्वय रहा है तो सबसे अच्छा जो हिंदी गीतों में कौन सा एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में बताएं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है क्या बात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 जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों भी के हम अमीर हैं माना अपनी जेब से फकीर है प्यार जी के हम अमीर हैं मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार जीना इसी का नाम है बार का जिंदा है हम ही से नाम का रिश्ता दिल से दिल के बार का जिंदा है हम ही से नाम का के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहे कपूल हर कली से बार बारवा जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है ये गीत क्यों पसंद आता है क्या है इस बस इसमें बस इसमें जो शिवा भावना है जी कि जी दूसरों के लिए कुछ करके गुजरो और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दो स्माइल इट इम्प्रूव योर फेस वैल्यू इट कॉस्ट यू नथिंग और हुँ, फिर हुँ, भी हम कितने कंजूस हैं है। मेरे जीवन में एक और गीत है जिसने 180 डिग्री टर्न लेने को मुझे मजबूर कर दिया है और वो गीत है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को दुएं में उड़ाता चला गया जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया और जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र को दुएं में उड़ा बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था बर्बादियों का सो मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया वादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को में उड़ा समझ लिया जो मिल गया उसे हम कदर समझ लिया कदर समझ लिया मुकदर समझ लिया, मुकदर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा रम और खुशीर में फर्क न महसूस हो जहा गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहा महसूस हो जहा महसूस हो जहां, हो जहां।, हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया मैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया को में उड़ाता चला गया मोहम्मद रफ़ी का ये गीत देवानंद पर पिक्चराइज किया गया, गया है, है। इसमें सभी उपनिषदों का सार आ गया है जीवन जीने की कला मैं कहता हूँ अगर एक ये गीत आप ठीक से समझ लो और जीवन में आत्मसात कर लो तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं इतना ये गीत में डेप्थ है इतनी गहराई है जी उसके शब्द भी बहुत ही बहुत प्यारा टची हैं है। और बहुत ही अच्छा बहुत लगता है जब हम लोग गुनगुनाते भी हैं तो अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है आ, स्वामी विठल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और साथ साथ जो दो गीत आपको बहुत पसंद आते हैं जो गीत हमने अभी सुने उनमें से जो है शायद हम सुनते भी हैं इन्जॉय करते हैं लेकिन यही कि वो फिल्मी अंदाज में है या फिल्म का गाना है वो हमारे से कोई रिलेट नहीं करता इस वजह से हम लोग उसको दूरी बना के रखते हैं लेकिन जब एक अच्छा जो इंसान होता है अगर वो अपने जीवन पर काम करना चाहता है तो उसको वो चीज़ें जो है बड़ी सपोर्ट करता है तो वो हमें जो है इसी तरह चाहे अच्छी चीज़ें कहीं से भी मिले उसको उठा के अपने जीवन में लेना ज़रूरी है ऐसा नहीं कि वो एक फ़कीर के पास ये अच्छी चीज़ है लेकिन मुझे क्या फ़कीर का है मेरा नहीं ऐसा सोच के हम लोग छोड़ देते हैं तो ये बड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है कहा है कि जी ग्रही लहो और थोथा दे उड़ा है। को क्या करना चाहिए जी ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आज एक अपने जीवन के प्रति जो प्यार है वो ज्यादा हो रहा होगा और मैं चाहूँगा की आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्यार करें और उस प्यार को बनाए रखने के लिए चाहे आप फिल्मी गीत हो या किसी के शब्द हो या किसी व्यक्ति की बात हो अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो मैं कहूँगा कि जरूर आप उसका सपोर्ट ले और अपने जीवन का आनंद बढ़ाएं और आगे बढ़े और चलिए दोस्तों सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन से बात करते हैं लेकिन आज मैं कहूँगा कि सीनियर सिटीजन नहीं हमारे साथ स्वामी विट्ठल जी यंग स्टार बैठे हुए उनसे बात कर रहा हूँ मैं और जैसे कि हम लोग जीवन के पड़ाव में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हमारे बचपन में हमारे माता पिता हमारे बहुत मोटिवेटर रहते हैं हर सिचुएशन में हमें उनका सहारा मिलता है लेकिन जैसे हमारी शादी हो जाती है तो हम माता पिता को भूल जाते हैं फिर हम अपने बच्चों को या फिर अपने आ, जो नए रिलेशनशिप बने जाते हैं उनके साथ हम जुड़ जाते हैं फिर उनको भूल जाते हैं और हो सकता है कि हमारे नौकरी में किसी ने अच्छी हमें हेल्प की हो नौकरी लगने के बाद फिर हमें उनकी नहीं आती हैं तो ऐसे हमारा हमारे रहा है। और मैं उनके प्रति हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा हूँ अस्तित्व है वो बहुत जुड़ा हुआ है हमारी जिंदगी जो है वो मकड़ी के जाल की तरह होती है मकड़ी के जाल को आप कहीं से भी छुओगे तो पूरा मकड़ी का जाला हिल जाता है कंपित हो जा रहा है तो आज मैं जहाँ भी बैठा हूँ उसमें अनेक अनेक आत्माओं का योगदान रहा है और हमेशा मैं उनके प्रति नतमस्तक होकर ऋण स्वीकार भी करता हूँ और ये करते थैंक्स गिविंग का जो भाव है ओशो से तीन शब्द सीखे हैं मैंने अहोभाव अनुग्रह और अनुकंपा तो ये मेरे जीवन के स्वर्णिम सूत्र हैं तो आप जो कह रहे हैं वो बात मुझे लागू नहीं होती है हुँ. क्योंकि जिनका भी थोड़ा सा भी कोई हमारा रुमाल गिरता है उसको भी हमें उठा कर देता है तो हम उसके प्रति थैंक्स के भाव से भर जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो संबंधों में जिन मित्रों ने मैत्री दी हास्य दिया कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया किसी भी तरह से उस सबके प्रति मैंने बहुत ही मीठे संबंध रखे आप कह सकते हैं कि आजाद शत्रु की तरह नहीं, जिसका नहीं। कोई भी दुश्मन नहीं है <laughs> क्योंकि इतना भीतर मिला है प्रसाद जी, जी, कि इट्स एन ओवरफ्लोइंग एनर्जी और ये जो शेयरिंग है ये मेरा है मेरी व्यवस्था है मेरी मजबूरी है।, तो हाँ। है? है बांटू नहीं तो करूं क्या आप समझ रहे हैं बांटू नहीं तो करूं क्या क्योंकि इतना प्रसाद मिल रहा है तो जितना उलिझता उतना और भर जाता हूँ तो ये जो क्रम है बांटने का और इसलिए मैं ओशो को एक गीत और अर्पण करना चाहता हूँ कि तेरी आँखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह खिले ये जो के के डले मेरा मेरा जीना मरना इन्हीं पलकों तले क्या बात खो, बहुत खो, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद दिलाया और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें जो है हम स्वामी विट्ठल जी से जितना करते जाएंगे उतना कम है क्योंकि इनके पास भंडार बहुत हैं <laughs> <laughs> और भंडार अगर ज्यादा लेने भी बैठे लेकिन मैं चाहता हूँ कि भंडार भले ही बहुत ज्यादा हो लेकिन जैसे तीन शब्द या चार शब्द वो उनके हमने सुने हैं धन्यवाद का जो शब्द हैं एटीट्यूड की तो श्रेष्ठ भावना हमारे मन के अंदर हो या ईश्वर की इबादत हमारे मन के अंदर हो तो ये जो चीज़ें हैं बहुत छोटे हैं थैंक यू कहने में कुछ जाता नहीं है धन्यवाद कहने में कुछ जान नहीं रहा है लेकिन देखिए कभी आप हर बात के लिए धन्यवाद आपके मन से निकले इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा इसके लिए आपको कुछ दिनों का प्रयोग करना पड़ेगा कुछ सालों का प्रयोग करना पड़ेगा तब जाके आपके जीवन में उतरता है भले आप कोई संत को मानो ना मानो कुछ प्रार्थना करो न करो लेकिन एक ये शब्द का भी अगर आप सोचिए मैं हर घड़ी में जो भी मेरे को मिल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा ऐसा अगर आपने सोच लिया तो देखिए कितना बार आप पूरे दिन में भी एक बार अगर सोच के देखेंगे तो शायद ही आप सौ में से दस मार्क ही आपको मिलेगा क्योंकि आपके आदत में नहीं है तो उसको आदत में लाने के लिए आपको फिर एक हफ्ता पंद्रह दिन बीस दिन आप प्रयोग करेंगे तब जाके आप बीस पच्चीस कर पाएंगे और अगर उसको सौ करना है तो आपको सालों लगेंगे तो इसीलिए भले छोटा चीज़ हो लेकिन एक भी चीज़ आप अपने जीवन में उतारें तो सही <laughs> तो चलिए मुझे लगता है कि स्वामी विठल जी से कुछ शब्द अगर हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए अगर आज से प्रेरणा लें आज से हम अगर संकल्प करें तो मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा सार्थक होगा तो जाते जाते मैं कहूंगा कि अब वक्त कह रहा है गुड बाय कहने का समय हो गया है और मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग इस वक्त सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बस मैसेज है कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम संत गोरखनाथ का सूत्र है कि हंसते खेलते ध्यान में डूबो बी प्लेफुल ध्यान कोई गुरुगंभीर घटना नहीं है और एक सूत्र है कि उत्सव अमार जाति आनंद अमार गोत्र आपको कोई पूछे कि आपकी जाति क्या है तो कहो कि उत्सव मेरी जाति है।, है आपको कोई पूछे गोत्र क्या है तो बोलो आनंद मेरा गोत्र है और एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं कि अस्तित्व नाच रहा है और तुम क्यों अलग थलग खड़े हो तुम भी <laughs> इस महाराष्ट्र में सम्मिलित हो जाओ और अमृत के इतने निकट होकर भी प्यासे रहने की जिद क्यों करते हो थोड़ा झुको तो अस्तित्व बहुत करुणापूर्ण है और वो तुम्हें भर देगा अमरुद से लेकिन तकलीफ यह है कि हम झुकते नहीं हैं और लाओस से कहता है कि जब बहुत ही भवंडर उठते हैं तो जो घास होता है उसको कुछ हानि नहीं होती लेकिन जो अड़े रहते हैं वृक्ष वो उस भवंडर में टूट जाते हैं तो हम अगर घास की तरह हो जाए तो भवंडर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं करेगा ऊख उल्टा हमको निखार के भेज देगा तो हम जीवन में अकड़े ना रहें लाहौस के सीख को उनके संदेश को जिये कि झुक जाएं। और गुजराती में कहते नमयाते प्रभु ने गम्या जो झुक जाता है वो सबका प्यारा हो जाता है हाँ, सही बात। ठीक है तो ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसमें मुझे ये जो मौका मिला कि मैं अपने जीवन के और रोषों के बारे में अमरुत संदेश को आप तक पहुंचाऊं ये सौभाग्य देने के लिए मैं इस संस्था के प्रति नतमस्तक हूं और बहुत बहुत अहोभाव से भरा हूं <laughs> और रमेश जी आपके प्रश्न बहुत रोचक लगे और आपकी वाणी भी मधुर रही और बस शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा अपने अपने शब्दों से हम सभी को जो जीवन को जीने की जो कला है आपके शब्दों में हमने जाना समझा और आखिरी में आपने कहा जो जुगता है वही सब कुछ पाता है तो मुझे हमारी दादी जी की तीन शब्द जो है इसी के साथ याद आ गया कि जुग झुग सिख और मरमर जो जुगता है जो सीखता है और जो मरता है वही अच्छी रीति से जी सकता है वही अच्छी तरह से उस अनंत परमात्मा की शक्तियों का आनंद का अनुभव कर सकता है तो बहुत ही अच्छा लगा आपने ये बातें हमारे साथ शेयर किया और मैं भी कभी कभी बहुत ऐसा तनाव या टेंशन आ जाता है जबकि आना नहीं चाहिए आते ही ये तीन शब्द को याद कर लेता हूँ झुकझुग सिक सिक मरमर तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो हो जाता है पता ही नहीं चलता फिर मैं एकदम खुशी से नाचने लगता हूँ तो वो चीज़ें जो है हमारे जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी ज़रूरी हैं और मुसीबत के समय अगर ये शब्द आपके पास आ जाए तो आपका भाग्य खुला है ऐसे आप समझ लेना आप भाग्यवान हो आप भाग्यशाली हो क्योंकि आपके पास ज्ञान का जो चाबी है आ जाता है जिससे आप हर मुश्किल को खोल सकते हो ख़त्म कर सकते हो चलिए स्वामी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते करते मेरे भी जो रिफ्रेशमेंट जैसे कि मैं फील कर रहा था आपसे बात करते हुए और जैसे कहते जितना साधु संतों के साथ बैठो उतना ही आपका जो है अस्तित्व के अंदर जो है ज्ञान का जो प्रकाश है वो बढ़ते जाता है और आपकी खुशी में चार चांद लग जाते हैं तो बिल्कुल मैं वो फील कर रहा था बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपने सुना समझा और मैं चाहूंगा की इनमें से कुछ बातें आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसे जीवन में उतारिए उसको फील कीजिए और एंजॉय कीजिए और आपके जीवन में सदा खुशी बनी रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और स्वामी विट्ठल जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो रखा क्या है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह हाँ चले ये झुके शाम ढले आ, क्या है पलकों के गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए खाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए पलकों के गलियों में चेरे बाहरों के हंसते हुए क्या है इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है तले तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है?